अब्दुल के के वक्तव्य पेरिस के समयी, 1911 प्रस्तावना अब्दुल बहा अब्बास एफेंदी की यूरोप यात्रा के बारे में पहले ही बहुत कुछ लिखा जा चुका है मकान नंग चार एवेन्यू डी कैमोइंस पेरिस में अपने आवास के दौरान प्रतिदिन प्रातःकाल उन्होंने उन लोगों के साथ अल्पवार्ताएँ की जो उनकी शिक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता लिए एकत्रित होते थे ये श्रोता भिन्न भिन्न राष्ट्रीयता तथा विचारधाराओं के होते थे विद्वान तथा अशिक्षित भिन्न भिन्न धार्मिक गुटों के अनुयायी ब्राहमा विद्यावादी तथा अज्ञेवादी भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी आदि अब्दुल अब्दुलबहा फारसी भाषा में बोलते थे जिसका अनुवाद फ्रेंच भाषा में किया जाता था इन वार्ताओं को मैंने मेरी दो पुत्रियों तथा एक मित्र ने लेखबद्ध किया है कई मित्रों ने हमसे अनुरोध किया कि हम इन लेखों को अंग्रेज़ी में प्रकाशित करें परन्तु हम हिचकिचाते रहे अंत में जब स्वयं अब्दुल्बहा ने हमें ऐसा करने को कहा तो हमने हामी भर ली यद्यपि हम अनुभव करते थे ऐसे महान संदेश के लिए हमारी लेखनी अत्यंत दुर्बल है अपने इस विनम्र अंग्रेजी अनुवाद में हमने पूरा प्रयास किया है कि फ्रेंच अनुवादक की सहज स्वाभाविक विशेषता को बनाए रखा जाए मोंट पेलेरिन बेबी बीट्राइस मैरियन प्लेट वर्दिया मेरी एस्थर ब्लूमफील्ड परवीन रोज एलिनर सिसिला ब्लोमफील्ड नूरी सारा लुईसा ब्लोमफील्ड सितारनवरी उन्नीस सौ बारह